जिनसे हम लोग बातें करेंगे और एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है और हाल ही में उन्होंने हांगकांग से विशेष गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो हम सभी को बहुत खुशी है उनके ऊपर नाज है कि भारत से एक व्यक्ति विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन करता है परचम लहराता है भारत का तो बहुत बहुत खुशी हो रहा है मुझे उनको इंट्रोड्यूस करने में आप सभी से मिलाने में तो आप सभी की तरफ से वीरेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे हैं वीरेंद्र सिंह जी जी हम बहुत अच्छे हैं जी जी जी और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को अपने बारे में बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं किस जगह से हैं जी मेरा नाम वीरेंद्र सिंह मरकाम है और हम सोनभद्र के रहने वाले हैं सोनभद्र यूपी बनारस के पास पड़ता है तो हम सोनभद्र के रहने वाले हैं जी जी अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है और किस तरह से हमारे माताजी का नाम श्रीमती सावित्री देवी है और पिताजी श्री मंगला प्रसाद हैं और घर में तीन भाई हैं और एक बहन है और हम सबसे छोटे हैं और मेरा ये जब भी बीस साल है नहीं, नहीं, नहीं। जी और आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ पर हुई अभी पढ़ाई तो पूरा गाँव से ही हुआ सोनभद्र से नहीं, नहीं। और अभी उत्तर प्रदेश में ही फैजाबाद में अवध यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं नहीं, अभी सेकेंड ईयर है अच्छा अच्छा अच्छा जी और जैसे कि स्पोर्ट्स में आपका रुचि कैसे बना बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलते थे स्कूल में आ, जब रनिंग वगैरह हुआ करता था या फिर जो भी स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित होता था तो हम बचपन से ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि आ, हम भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और फर्स्ट आए तो अच्छा लगता था फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर ये हुआ कि नहीं हमें अब पढ़ाई में भी टाप करना है लेकिन फिर स्पोर्ट्स का जो अंदर मन में था कि नहीं हमें चैम्पियन बनना है अपने देश के लिए मेडल लाना है तो फिर धीरे धीरे हम स्पोर्ट्स में आ गए तो फिर स्पोर्ट्स में पावर लिफ्टिंग करने लग गए और हमारे कोच श्री कमलापति त्रिपाठी हैं जो मिर्ज़ापुर में ट्रेनिंग देते हैं तो हम उन्हीं के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं अच्छा अच्छा जी तो हम 2012 से पावर लिफ्टिंग करना शुरू किए जब हम 15 साल के थे तब जी अच्छा बचपन की कुछ यादें सुनाइए बचपन में आपका जो खेल के साथ या बचपन में जो स्कूल लाइफ में जो फर्स्ट सेकंड आए हो कौन सा खेल आपको पसंद आता है वो सारी चीज़ें बताएं पहले तो रनिंग करते थे तो फर्स्ट आते थे तो बहुत अच्छा लगता था <laughs> तो वही चीज़ धीरे धीरे बड़ा होता चला गया तो फिर पावर लिफ्टिंग करने लग गए तो फिर पावर लिफ्टिंग की जर्नी शुरू हो गई आ, क्योंकि पावर लिफ्टिंग के वहाँ अच्छे कोच थे तो उन्हीं के अंडर में हम अपना तैयारी शुरू किए जी।, जी।, जी अच्छा पावर लिफ्टिंग का आपके यहाँ वो एकेडमी वगैरह था क्या जी, जी जी पावर लिफ्टिंग का एकेडमी था हुँ हुँ। तो वहाँ पर कई इंटरनेशनल प्लेयर भी निकले जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निधि सिंह पटेल हैं तो वो सब भी साथ में प्रैक्टिस करते थे तो उन सब से बहुत हेल्प मिलता था हमें गाइडेंस के रूप में और सर तो गाइड देते ही थे जी अच्छा ये जो अपना हांगकॉन्ग का जो यात्रा है वो कैसे शुरू हुआ कैसे आपको पता चला किस तरह से ये कहानी बनी शुरू में तो जब हम पावर लिफ्टिंग इस्टार्ट किए थे 2012 में तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ते गए स्टेट लेवल नेशनल लेवल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो शुरू में तो स्टेट चैम्पियन बने फिर नेशनल तो अभी पिछले साल 2018 में पटियाला में नेशनल चैम्पियनशिप था तो उसमें हमने तिरपन किलो के जूनियर कैटेगरी में टोटल चार सौ बावन किलो वजन उठाकर ऑल इंडिया नेशनल चैंपियन बने जूनियर कैटेगरी में तिरपन किलो बार वर्ग में तो फिर वहाँ से हमारा सिलेक्शन कोलकाता में आ, फेडरेशन कप के लिए हुआ तो वहाँ पे ही आ, ट्रायल हुआ इस साल फरवरी में नहीं, नहीं। तो फिर उसी ट्रायल के आधार पर हमारा एशिया के लिए सिलेक्शन हुआ अच्छा, अच्छा, जो हांगकॉन्ग में बीस से छब्बीस अप्रैल तक आयोजित था तो एशियन चैम्पियनशिप में पावर लिफ्टिंग में 20 से 26 अप्रैल तक जो आयोजित हुआ तो उसमें हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लिए तिरपन किलो जूनियर कैटेगरी में टोटल 470 किलो वज़न उठाकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते <laughs> जी तो बहुत खुशी की बात है बहुत ही अच्छा लगा हमें जी, जी। और वहाँ आप हांगकांग में कितने दिन रहे हांगकांग में सात दिन रहे बहुत अच्छा लगा वहाँ का वातावरण <laughs> <laughs> बहुत अच्छा लगा बहुत पसंद आया अच्छा अच्छा अच्छा तो आप घूमे कि नहीं हांगकांग जी घूमे सिटी में बहुत अच्छा लगा वहाँ कौन थे आपको घुमाने वाले वगैरह वहाँ पे इंडियन टीम के जो साथ थे तो वो लास्ट दिन घुमाने ले गए थे अच्छा अच्छा जी और फिर छः दिन आपका क्या रहा बाकी दिन Uh, सभी और भी पार्टिसिपेंट्स थे तो उन सब के भी कम्पटिशन्स थे तो उन सब का भी हेल्प करना था क्योंकि हाँ जब क्या होता है कि जब इंडिया की तरफ से खेलने जाते हैं तो ये होता है कि नहीं अपने इंडिया को ही अधिक से अधिक मेडल मिलना चाहिए नहीं, नहीं, तो सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते थे अच्छा अच्छा <laughs> तो वहाँ का जैसे इंडिया में हम लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं तो आ चीज़ें देखते हैं हम लोग तो वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर में क्या डिफरेंस देखा आपने वहाँ का कल्चर तो यहाँ से बिल्कुल ही अलग है <laughs> वहाँ उतना भगवान पे फेत नहीं रखते हैं लोग बिल्कुल ही जैसे अपने काम से काम रखते हैं तो थोड़ा उन सबको भी आध्यात्मिक होना जरूरी है थोड़ा कल्चर वहाँ का पूरा लाइफ स्टाइल ही अलग है थोड़ा अच्छा अच्छा, अच्छा। जी वहाँ किसी से मिलें आप हाँ वहाँ चाइना के खिलाड़ी थे और कई अलग अलग इंडोनेशियन प्लेयर थे तो उन सब से मिले तो उन सब का तो हमें भाषा ही नहीं समझ में आता था तो ये <laughs> सारा से ही बात करते थे <laughs> अच्छा इंग्लिश भी नहीं बोलते है इंग्लिश चाइनीज को बहुत कम बोलने आता अच्छा, है अच्छा अच्छा अच्छा <laughs> इंग्लिश भी बोलेंगे तो बहुत धीरे धीरे एकदम हाँ बहुत कम लोग समझ पाते थे अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और कुछ आ, कौन कौन सी चीजें वहाँ पर देखी आपने हांगकांग में जैसे घूमने गया था हांगकांग में समुद्र के पास गए थे किनारे समुद्र के किनारे बीच पे तो वहाँ का सीन बहुत अच्छा लगा और दो तीन जगह गए थे तो काफी अच्छा लगा जी वन देखने लायक कौन सी चीजें हैं वहाँ पर देखने लायक तो सब चीज़ है वहाँ क्योंकि पूरा विकसित है तो जिधर ही देखेंगे तो वो वर्ल्ड क्लास सिटी है हांगकांग पूरा बिजनेस का सेंटर है तो वहाँ जहाँ भी जाएंगे जिधर भी देखेंगे देखते रह जाएंगे <laughs> <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे आपकी और आपने भारत को रिप्रेजेंट किया तो हमारी जो है आ, बहुत खुशी हो रहा है हमें और आप सभी को आ, हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि हमारा भारत का जो है एक व्यक्ति हांगकांग में जाकर भारत का नाम रोशन किया है और मैं चाहूँगा कि वीरेंद्र सिंह जी एक बात बताइए कि जैसे हम लोग कहीं ना कहीं एक गीतों के माध्यम से मोटिवेशन लेते हैं तो आपका जो मोटिवेशन है आप किन गीतों को सुनना पसंद करते हैं आपका मोटिवेशनल सॉन्ग कौन सा है जी चक दे इंडिया अच्छा <laughs> जी चक दे इंडिया बहुत पसंद है हमें अच्छा कितनी बार सुनते हैं उसको <laughs> उसको तो हमेशा ही प्रैक्टिस के साइन टाइम या फिर जब भी टाइम मिलेगा तो कभी न कभी एक बार जरूर सुनते हैं <laughs> और भाग मिल का भाग का भी सॉन्ग सुनते हैं नहीं, नहीं। और भी जो भी मोटिवेटेड फिल्म है उन सब के सॉन्ग्स को सुनते हैं अच्छा अच्छा <laughs> आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं वीरेंद्र सिंह जी से बातें हो रही हैं और भारत का जो है नाम उन्होंने रोशन किया है हांगकॉन्ग में एक गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है और इन फ्यूचर वो इसके लिए और भी काम कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं चक दे इंडिया का बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमारे वीरेंद्र सिंह जी को मोटिवेट करता है तो आइए इस गीत के बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुरा रहो कुछ करिए, नज़ बस मेरी खो दे कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा खो दे सब कुछ करिए कोई तो चल सिद फड़िए तू बेतरिए मरिए हाए कोई तो चल सिद फिए तू बेतरिए मरिए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 चल सिदिए तू बेटरी गए जा मरिए हर कोई बचल सिदिए तू बेटरी गए जा मरिए खतर में छी में ढूंढो तो मिल जाओ सब तब ही तो में गन है सब आज बिखरे और फुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग बचल के बोली तस है ना मस है जी जिद है सिद्घे जी किसनायूगी बिसनायूगी पिसनायूंगी तो चल सित फड़िए तू बेचरी या जा मरिए हा कोई तो चलते फड़िए तू बेतरी या जा मरिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन और बातें हो रही हैं वीरेंद्र सिंह जी से जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है और भारत का नाम हांगकांग में उन्होंने लहराया है भारत का जो नाम है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से विदेश में जाकर एक अलग जो है पहचान उन्होंने बनाई है और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर जैसे हम लोग बातें कर रहे थे जैसे वेट लिफ्टिंग की बात आती है तो किस तरह से आपका प्रैक्टिस होता है क्या डाइट है आपका क्योंकि कई बार होता है ना ऐसा लगता है कि वेट लिफ्टिंग बना अगर वज़न उठाना है तो व्यक्ति भी वज़नदार होना चाहिए ऐसा फील होता है लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता तो वो क्या है जी पावर लिफ्टिंग करते हैं तो पावर लिफ्टिंग रेगुलर प्रैक्टिस के लिए सुबह तीन घंटे जाते हैं और शाम को भी रेगुलर तीन घंटे प्रैक्टिस करते हैं और मेरा तो वज़न तिरपन किलो है लेकिन वहाँ हमने टोटल पावर लिफ्टिंग में तीन कम्पटीसन होता है स्क्वाइट लिफ्ट बेंच प्रेस और डेड तो स्क्वाइट लिफ्ट में 170 किलो वजन उठाया हमने बेंच प्रेस में 105 किलो वज़न उठाया और डेडलिफ्ट में एक सौ पंचानवे किलो नहीं, नहीं। तो हम तो रेगुलर खूब प्रैक्टिस करते हैं हार्ड वर्क करते हैं और टीवी मोबाइल ये सब में तो टाइम वेस्ट होता नहीं है नहीं, नहीं। तो रेगुलर प्रैक्टिस से ही और पूरा मेहनत लगन से ही ये सब संभव हो पाता है और क्या है कि डाइट में सब सोचते हैं कि नॉनवेज खाएंगे तो ही हम लिफ्टिंग कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है <laughs> वेजिटेरियन लोग भी कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आ, लोग सोचते हैं कि शारीरिक शक्ति सब कुछ है लेकिन जिसका मनोबल ऊंचा हो जिसका मन मजबूत हो तो वो भले वेजिटेरियन हो कुछ भी कर सकता है तो हम अपने मन को मजबूत रखने के लिए सदा आत्मविश्वास को मनोबल को ऊंचा रखने के लिए रेगुलर मेडिटेशन करते हैं जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया है राजयोग मेडिटेशन नहीं। नहीं। जिससे कि हमें बहुत बल मिलता है वो हमें हमेशा ही फोकस और एकाग्र रहने में बहुत मदद करता है तो आ, हमारा तो पूरा श्रेय मेडिटेशन को भी जाता है जो हमें हमेशा ही आगे बढ़ाए रखने में मन को पॉजिटिव बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है क्योंकि आज का आज के लोग इतने नेगेटिविटी से भर गए हैं तो पॉजिटिव होना जरूरी है जैसे शरीर के लिए सब कुछ करते हैं भोजन की कमी होगी या फिर बीमार होंगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं <laughs> वैसे ही मन को भी ज़रूरी है कि हम अपने मन को पॉजिटिव ऊर्जा से भरें तो अपने मन को पॉजिटिव ऊर्जा से भरने के लिए हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं जी जी जी। और प्योर वेजिटेरियन है डाइट में हम सुबह चना बादाम मूंग मूंगफली ये सब भिगो के ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट्स वगैरह भिगो के खाते हैं फिर दूध दही चना बादाम जूस फल ये सब खूब खाते हैं अच्छा, और मेडिटेशन अच्छा। करते हैं जिससे शक्ति मिलता है हमें <laughs> <laughs> तो खाली बिगा के, के दूसरे दिन उसको खाते, हाँ, खाते भिगो करके उसको थोड़ा अंकुरित करके खाते हैं अच्छा अच्छा अच्छा हाँ। तो कितना खाते कम से कम बना आ, आ, सब सौ सौ ग्राम सब भिगो देते हैं हाँ। आ, फिर सुबह उसको जैसे प्रैक्टिस करके आते हैं फिर खाते हैं <laughs> और शाम में भी वही खाते हैं स्प्राउट्स नहीं शाम को दलिया वगैरह <laughs> और दूध दूध पीते हैं घी <laughs> वो सब खाते हैं <laughs> जी चलिए बहुत ही अच्छा लगा और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को ख़ास जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उन्हें भी ये बात सुनकर अच्छा लग रहा होगा आप जो है प्योर वेजिटेरियन है और स्प्राउट्स खाते हैं दलिया खाते हैं और दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जो है हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रखता है तो कहने का भाव ये है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ और डाइट ही करें ऐसा नहीं है वेजिटेरियन डाइट भी अगर प्रॉपरली आप एक चार्ट बनाकर उसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत शक्ति मिलता है आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो और लोग भी करते हैं तो यहाँ पर वीरेंद्र सिंह जी से ये एक बहुत ही अच्छी सीखने की बात है कि आप प्योर वेजिटेरियन होकर भी स्पोर्ट्स में अपना अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं तो वहीं ये पावर लिफ्टिंग के बारे में उन्होंने बता ही दिया कि उन्होंने तीन जो उनका फेजिस था तीन लेवल में उन्होंने उन उन्हों चीज़ों को किया और वो गोल्ड मेडल उनको मिला तो और अभी क्या है कि अभी तो एशिया में चैम्पियन बने तो अभी आगे अगस्त में कनाडा में वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है जूनियर का नहीं, नहीं, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि भारत के लिए वहाँ भी मेडल लाएँ और बात <laughs> भगवान की बहुत कृपा रही है या फिर जो भी कहें <laughs> बहुत ही हमें मेडिटेशन से हेल्प मिलता है जी जी जी जी आगे सभी के आशीर्वाद से सभी के दुआओं से ब्लैसिंग से वहाँ भी हम जरूर भारत के लिए मेडल जीतेंगे जी जी कनाडा में भी आप भारत का नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल लेकर आए ऐसी शुभकामना बहुत सारी दुआएं गुड गुडविशेज़ हम लोग करते हैं रेडियो मौजूदन की टीम और हमारे श्रोताओं की तरफ से और जाते जाते मैं कहूंगा कि कई बार होता है कि हम लोग थोड़ा सा आ, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ जाता है तो हमें थोड़ा टेंशन होता है एग्ज़ाम्स के टाइम नज़दीक आता है टेंशन होता है तो वैसे आपको जैसे प्रैक्टिस का या फिर जैसे वो टाइम आ जाता है तो आपको थोड़ा सा क्या टेंशन वग़ैरह कुछ होता है नहीं नहीं टेंशन <laughs> नहीं होता हमें क्योंकि हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना तो है। जब मेडिटेशन करेंगे तो पूरा ध्यान एकाग्र रहता है फोकस रहता है नहीं, नहीं। तो आप जो भी काम करेंगे तो पूरा हंड्रेड परसेंट लगा के करेंगे नहीं, नहीं। तो वैसे मेडिटेशन करने से आ, मन बिल्कुल पॉजिटिव रहता है बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता हमको जो भी करते हैं बिल्कुल निश्चिंत होके कॉन्फिडेंटली करते हैं जी जाते जाते मैं ये पूछूँगा कि आपको स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में कौन अच्छा लगता हैं? कौन आपके आदर्श हैं या फिर उनको मानते हैं आप मिल्खा सिंह जी अच्छा अच्छा क्यों अच्छा लगता हैं? क्योंकि उनके अंदर जो संकल्प था भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने का और उन्होंने बहुत सारे एशियन चैंपियनशिप में कॉमनवेल्थ में मेडल भी जीता उन्होंने इंडिया का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा हम भी चाहते हैं कि उनकी तरह उनका जो सपना है ओलंपिक में मेडल जीतने का तो वो हम भी अपने स्पोर्ट्स में ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीते जी <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आ... वैसे आप आदर्श किने अपने जीवन में आदर्श अपने स्वामी विवेकानंद जी को उनका हमें <laughs> पसंद है अच्छा अच्छा जी अच्छा, अच्छा। उनको पढ़े हैं आपने जी, जी जी जी क्योंकि जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा हुँ, तब हुँ, तक हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हुँ, हुँ. तो स्वामी विवेकानंद जी से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है अच्छा अच्छा अच्छा उनकी कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है जैसे की कोई भी एक काम लो और उसमें अपना सब कुछ डाल दो उन्होंने हमेशा ये बात बोलते थे कि कोई एक लक्ष्य लो और उसको अपने नस नस में एकदम भर जाने दो तो वो संकल्प जरूर पूरा होगा अच्छा, अच्छा। जी <laughs> ये बात उनका हमें बहुत अच्छा लगता था और हम ब्रह्मा कुमारी के भी संपर्क में हैं हमेशा रेगुलर सेंटर पे भी जाते हैं तो वहाँ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है वहाँ की बड़ी दीदियों से और जो भी भाई बहने हैं तो उन सबके पॉजिटिव वाइब्रेशंस और दुआएं हमें बहुत आगे बढ़ने में मदद करते हैं क्या बात <laughs> जी चलिए वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और आशा करता हूँ हमारी श्रोताओं को ये बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको प्रैक्टिस मेन है और आपका मेडिटेशन मेन है इन दोनों चीज़ों को अगर आप करते हैं और साथ में आपका डाइट चार्ट एक सिस्टमेटिक वे से आप बना लेते हैं वेजिटेरियन प्योर डाइट आप अगर लेते हैं तो आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं और एक शांतिप्रिय होकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज के तौर पे हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे सभी से यही कहना चाहेंगे कि सभी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर बनाएं कि हमें अपने जीवन में ये करना है क्योंकि बिना लक्ष्य के Uh, कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता क्योंकि जैसे कोई भी uh, मकान भी बनाना होगा तो सबसे पहले उसको पेपर पे उसका न्यू पूरा बनाना पड़ता है कि हाँ हमें डिज़ाइन बनाना पड़ता है।, है ऐसे ही जीवन का भी एक लक्ष्य बनाना ज़रूरी है ताकि हम पूरी तरह से एकाग्रह होकर उसमें आगे बढ़ सकें चलिए वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि अपने जीवन में एक लक्ष्य रखिए आप क्या बनना चाहते हैं और उसको एक कागज़ पे लिख के रखिए कि मुझे ये बनना है और उसके ऊपर आप चित्रण कीजिए और रोज़ उसे याद कीजिए और उसे प्राप्त करने के लिए आपको जो भी मेहनत हैं जो भी टूल्स हैं उसे ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति बनना है एक आदर्श व्यक्ति बनना है तो आपको अच्छी किताबों का संग करना पड़ेगा अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा अच्छी लोगों की बातें सुनना पड़ेगा तब जाके आप अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं ऐसे ही अगर आप स्पोर्ट्स मैन बनना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स में जिन लोगों ने अच्छा काम किया जैसे वीरेंद्र सिंह जी मिल्का सिंह को याद करते हैं उनके आ, बातों को ध्यान में रखते हैं उनका जो लक्ष्य था वो कैसे हासिल किया वो सारी चीज़ें वो पढ़ते हैं समझते हैं तो इन्होंने इन चीज़ों को किया अपने जीवन में आज एक अच्छी तरह से एशिया का जो चैम्पियनशिप है वो उन्होंने हासिल किया गोल्ड मेडल और फिर बाद में अब इन फ्यूचर जो है आने वाले समय में कनाडा में जो वर्ल्ड लेवल पे चैम्पियनशिप होने वाला है उसमें भी वो अपना परचम लहराएंगे और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं हमारी और से ढेर सारी शुभकामनाएँ उनको मंगल तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में वीरेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ आकर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जी बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहोर आते रहो